समाज से कितने प्रकार हो पहला क्या है दूसरा तृतीय दूसरा आगे, तुसरा? आगे? आगे? तुसरा? पांच अभी पांचवा अभी एक एक उदाहरण लिखना वृत्ति विग्रह लौकिक अलौक्य हो किसोते समास हुआ है एक समास का एक उदाहरण पांच समास का पांच उदाहरण कोई भी एक एक उदाहरण एक उदाहरण लिखना उसका विग्रह लौक्य विग्रह अलौकिक विग्रह सम समास जितने होते देखा कुछ तो निश्चिंत कर बढ़ जाते दिखाएंगे नहीं चौपचा बढ़ जाते को हो महाराजा किसके कितने का हाथ उठाओ किसके के है एक दो तीन और बताओ किस सूत्र से विग्रह पहले बताओ हाँ बताओ आप बताओ विग्रह क्या महान चाह महान राजा चाहोक विग्रह समास होगा महत् पर महत्व नहीं हाँ समाज नहीं बार ना? मतवनी सन परमोत्तम समास हो जाएगा हो गया आगे बोलो टच हो जाएगा हाँ आगे महा हो जाएगा महाराज अकारांत हो गया एक एक का मालूम होना चाहिए उदाहरण समास का पता चलना चाहिए आगे जहाँ कोई समास आता है तो मालूम होगा कुछ कुछ थोड़ा समास मालूम हो तो सब ग्रंथ चल पढ़ते समय समास से पता चले वृत्ति कितने हैं पांच वृत्ति पांच वृत्ति के पांच उदाहरण बता सकते हो पहले के किस को मालूम है लिखो पांच वृत्ति के पांच उदाहरण एक वृत्ति का एक उदाहरण वृत्ति का नाम लेखो पांच कौन कौन वृत्ति है पहले उसके बाद एक वृत्ति वृत्ति ना नर्सिंग वृत्ति मारो नहीं ये क्या है नहीं ये सुबंध तिंगंध कुछ है आप एक दो जितने देखा दो उदाहरण वाले नहीं के पढ़ा है कुछ किद में कोई वृत्ति अभी तक में समाज में कोई एक उदाहरण वाले नहीं दं तुम्हें कोई पढ़ा नहीं शब्द ये तो पता नहीं तो कुंभगैर शब्द क्या राग्यूं। राग्यूं। राग्यूं के पे पहले लिखा राजु बनेगा क्या बनेगा हाँ, है तो ही हाँ। ये तो ये जानना चाहिए ना एक दिखाओ जल्दी लाभ देवेंद्र ये तो सरल है क्या पुस्तक मिलता है क्या पुस्तक में नहीं मिलता है? क्या लिखा है भाभी का क्यों कौन सा ये क्या है क्या है ये क्या लिखा बोना हम्म कोई उड़ते नहीं कोई दिखाया मैंने किद कोई शब्द पढ़ा है बोलो कि कोई शब्द पढ़ा है बोलो कि भिन्ना या भिन्न हानि कर दो क्या बोलते भिन्न ठीक है भिन्न हो गया तथित में तथित में शुरू में क्या बोलता हैं नत्वा सरस्वती में तथित नहीं कुछ पानीनीय प्रवेशाय पानी है पानीनीय शब्द है ये तथित में बनेगा इतने मालूम है शुरू से इतने मालूम नहीं पानीनीय बनता है आ, फिर बाद में कृतित समास समास में एक मालूम है कोई ए क्या मालूम है अधिहारी चलो और नहीं समास में कुछ आप मालूम है, है क्या और कोई कठिन है समास समाज में कोई मालूम है कुछ क्या सुमद्रम समेस में मालूम है एक से क्या कोई मालूम है घटो नहीं होगा घटो है काल खाले आए थे उसके नहीं घटो भी हो जाएगा सर घटा भी हो जाएगा और सनाध्यंत तो था तो सनाध्यंत तो। मालूम है कोई हाँ चिकित्सा चिकित्सा है कर्तव्य जिज्ञा सात हो करके होता है हाँ।, हाँ वो पहले एक्सेस ये सनांत भी होगा फिर किद हो जाएगा दोनों सनातन धातु धातु तो बनेगा धातु बनेगा चिकित्सा बन जाएगा और फिर आ, आ, क्या अप्रत्यात कि हो जाएगा कोई कोई शब्द में रह जाएगा, तो जाएगा। एक शेष द्वंद्व का अपवाद है घटस से घटस्य घट यहाँ भी द्वंद्व प्राप्त था किंतु उसका अपवाद है एक से इसलिए अपवाद होने के कारण वहाँ द्वंद्व समास नहीं होगा एक शेष ही होगा घटस से घटश् घट वहाँ द्वंद्व समास नहीं होकर एक से होगा एक शेष जहाँ होगा वहाँ समास वृत्ति नहीं रहा इसलिए वहाँ घटस से तो केवल कहेंगे अलौकिक विग्रह करते थे घटसु घट ऐसा नहीं होगा इसे राम से कृष्ण से राम कृष्ण रामसु कृष्णसु क्योंकि समासवृत्ति है एक सेस करेंगे तो तो केवल में एक से क्यों हो तो वहां घटासु घटासु दो नहीं होगा सुविभति उत्पत्ति होने के पहले ही एक शेष हो जाएगा जहां सर्वपाना में एक सेसे के हो तो से होता है पिता मात्रा सूत्र से एक शिष्य हुआ सु उत्पत्ति होने के पहले एक शिष्य हो जाएगा तो घट औ आ जाएगा इसी प्रकार पिता मात्रा में आया तो पितृ औ एक शेष जहाँ होगा पितृ औऊ काल जी को पाठ में एक पिता मात्रा में दिया पिता पितर माता पितरु ये तो एक शिष्य का एक उदाहरण दे दिया किंतु ये समाज के अंतर्गत नहीं पितरऊ ये समाज समृत्ति नहीं पितरु समाज समृति है क्या वृत्ति है एक शेष इसलिए वहाँ समास का विग्रह नहीं होगा माता च पिता च लविक विग्रह और वहाँ हो जाएगा माता पिता माता सूत्र से एक शेष हो जाएगा पितृ और सीधा बन जाएगा क्योंकि वो समास समास नहीं जहाँ माता पितर बनेगा वहाँ समास माता च पिता च लवके विग्रह तो बनेगा एक शेष करो अथवा समास करो लवके विग्रह बनेगा किंतु अलोक्य विग्रह बनाते समय समाज से है वहाँ मातृशु पितृशु अलोक्य विग्रह बनेगा और एक से जहाँ हो जाएगा वहाँ अंतरंग है विभव त्याने के पहले एक से हो जाएगा इसे पितृ अवा आ जाएगा यहाँ जो का, काल के पाठ में आया एक साथ दिया है तो माता चे पिता च पितरो माता पितरो वाह तो माता से पिता विग्रह बन जाएगा किन्तु अलौक्य विग्रह पितरों बनाने के लिए मातृश्व पितृश ऐसा नहीं बनिया वहां माता पिता से एक से सो जाएगा पितृन करके पितरों बन जाएगा और माता पितरों बनाने के लिए मातृश्व पितृशु हो जाएगा एक से अलोक्य हो जाएगा समास में द्वितीय तत्पुरुष समास हो, होता है कहा सूत्र क्या तृतीय तत्पुरुष त्वितिया तत्कृता थे चतुर्थी तदा तो बढ़ी तो सुख रही है पंचमी सप्तमी सप्तमी सौंडी इसमें योग विभाग होता है मालूम है योग उनसे क्या लाभ होता है ये तो होता है सूत्र से हो गया योग विभाग का उनसे क्या लाभ है अनु द्वितीय के द्वितीय सीता कहा शीता आदि के साथ जैसे होता है अन्य शब्द सुबंध के साथ भी समास हो जाएगा द्वितीयांत का तृतीयांत का चतुर्थी हो जैसा हो जिन जिनके नाम सूत्र में उनसे अन्य सुबंध के साथ भी समास हो जाएगा जैसे वाप्य स्व बना वाप्याम अश्व वाप्यश्व इसी प्रकार कहीं ही समास समझना बहुबरी का उदाहरण मालूम है का उदाहरण बाबूरी का उदाहरण बोलो कठिन है ना बबूरी का उदाहरण अपने कंठे काले जैसे है तो वही कहिए है, है आप जिसे और कोई नहीं पिताम्बर हाँ आपने क्या लिया परम ये बाबूरी का है ना परम नहीं किसी ने महात्मा में लिखा है महात्मा महात्मा आपने लिखा था क्या महात्मा किसी ने लिखा था नहीं मान आत्मा यश कल कितने सूत्र आए थे है? हाँ लिखो कल का सूत्र लिख दो अभी समय है पाँच मिनट <laughs> जो भी पूछो हमको तो नहीं लेके बाहर है, है <laughs> बैठ करके यार आराम से बैठ रहे इसलिए कुछ लिखना पर नहीं पड़ेगा <laughs> यह चला गया ह देखकर कर देखा। ये पूछा जो सब लोग सब प्रत्येक समास का एक दो तीन एक दो दिन उदाहरण याद रखना तत्पुरुष समास में दो चार पाँच उदाहरण याद रहे बहुबरी का एक दो चार द्वंदे सब समास का अलग अलग केवल समास में ज़्यादा नहीं तो कितने है दो तीन चार ही हो गया तत्पुरुष बहुबरी द्वंद्व अभी भाव चार ही हो गया केवल समाज में ज़्यादा नहीं ओता वसानी